बाधित माने और प्रतीत होते हुए भी ये अपने स्वरूप में कुछ नहीं है ये निश्चय है इस निश्चय से इस निश्चय से अज्ञान की महत्व करते हैं तो यद्र विश्व आदि सख्त में आकार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नहीं होता विदर्भ है चिद वस्तु में वृद्धियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं होता नो वृत्तियां विदर्भ है और आनंद वस्तु में ये सुखाकार जो वृत्तियां हैं सुख और सुखा भाव दुख और दुखा भाव यदि अनेकता भाषित होती है तो वो सद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है ऐसे बोल वैवर्तिक उल्लास है वृत्तियां भागते हैं तो वो चिद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है यदि पृथट पृथ सुख भासते हैं तो आनंद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है डिवर्त है विवर्त है न अन्य वृत्तियाँ है न अन्य सुख है न सुख के हेतु है, तो है देश का काम पूरा हो गया देश वेदांत का काम पूरा हो गया यदा अनुग्रहणा ये भागवत का श्लोक है यदा अनुगृहणा भगवान आत्मभाविता तथा सदा लोके विदेश परि निष्ठता दोनों से न्यारे अथन निरसने नवन बेट स्वयं बोलते हैं श्री महाराज हम तो उस तत्व की अतिरिक्त जो कुछ है उसका निराद करने के लिए है यदि तुम्हारे जीवर पर कोई मैल लग गई है तो पाउडर उसको दूर करने के लिए छुड़ाने के लिए है और तुम्हारे शरीर पर मैल है तो साबुन उसको छुड़ाने के लिए है कंघी बाल बनाने बाल पैदा करने के लिए नहीं होती बाल में जो उलझन है उसको छुड़ाने के लिए होती है तो ये वेद भी जो है वो जब तक अज्ञान है तब तक कल्पित रूप से ही अनादि अनंत है अकित अनादि अनंत तो अपना स्वरूप है और इसके सिवा जो कुछ है यज्ञ आपके पास विज्ञान विज्ञान्य जानता है कैसा अन्त्र विज्ञे उपचारता उपचार है ये देखो ये वेदांत की विदा ये वेदांत का दृष्टिकोण अद्भुत है आ, उसको आप कहा ढूंढने जाते हैं कहानियों में किस्तों में चुटकुलों में जादूगरों में ओ, मारी मुठ और बरस गया सोना चांदी हीरा मोती तो इसमें कहीं सत्य है भूत बरस गई बहुत बरस गये इसलिए सिद्धि चमत्कार का इससे कोई मतलब नहीं है एक उपन्यास पढ़ा था मैंने भगवती चरण वर्मा का था पहले चित्रलेखा उपन्यास का नाम था चित्रलेखा महाराज उसमें एक जोगी था वो लोगों से कहता था और हम तुमको इस पर का दर्शन कराते हैं वो तो सभा जुड़ती एक बार सभा जुड़ी और सब लोग जैसे सिनेमा में बैठे हैं ऐसे हजारों लोग बैठे और बीच में एक लाख रोशनी की लात पैदा हुई प्रकाश की नीचे से लेकर धरती से लेके आसमान छू रही थी वो प्रकाश की लात उसने कहा कि ये ईश्वर है करोग वहां एक देशिया बैठे हुए थे उसने कहा जोगी ये तुम्हारा जादू है ये ईश्वर नहीं है ये तो तुम्हारा बनाया हुआ है बनाया हुआ ईश्वर होता ये तो तुम्हारी कल्पना है ये ईश्वर नहीं है कल्पना है वो नहीं है। का काम को बढ़ा दिया क्रोध को बढ़ा दिया लोह को बढ़ा दिया आपके अभिमान को बढ़ा दिया उसका नाम ईश्वर नहीं होता है बनावटी चीज का ईश्वर नाम नहीं होता है बना जरा की आंख को तो बताओ छोटी सी तो, तो आंख वो पूरे पूरे रूप के विस्तार को नहीं देख सकती सब तरह के रूपों को नहीं देख सकती रूप की सूक्ष्मता को नहीं देख सकती और ईश्वर कैसे सोचना तो सही कान आपका सारे शब्दों को ही नहीं सुन सकता अभी और जस्त्र लगावे तो दो लाख दो लाख से भी सूक्ष्म कम गुना जो शब्द होंगे उनको भी सुन सकता है और एक शब्द को दो लाख गुना बढ़ाकर भी सुन सकता है ये नन्ना सा कान और ये नास ये वीर ये आपका नन्ना मुन्ना मन जो संसार के विषयों पर बचलता रहता है ये खिलौना बना सकता है ये जो परमेश्वर का असली रूप है प्रत्यक्ष कन्या देश काल वस्तु के परिचन्न सजाती बिजाती स्वगत भेद देश रूप में अद्वितीय जत्र विश्व विदम्ब आती कल्पिता रज्जु सर्पवा आप इन अपनी नन्ही मुन्नी इंद्रियों से चाहते हैं कि इसके पेट में परमात्मा आ जाए अपने विक्षिप्त संचल या फिर मन में चाहते हैं कि परमात्मा आ जाए आप अपने बुद्धि का वैभव दिखाते हैं परमेश्वर के सामने अरे बाबा आपसे अलग होके ईश्वर आवेगा तो दृश्य होगा जड़ होगा बिना स्वर होगा दुखदायी होगा जब चला जाएगा तो दुख देख जाएगा जब आएगा तो सुख लेके आएगा और जब जाएगा तो दुख देख जाएगा जब दृश्य होगा तो चेतन नहीं होगा जड़ होगा जब आने जाने वाला होगा तो अविनाशी नहीं होगा अविनाशी होगा अपने से अलग होगा तो पूरा नहीं होगा अधूरा होगा तब आओ परमात्मा का दर्शन दर्शनार ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में अपने स्वरूप में से परमात्मा का साक्षात्कार होता है और है ही वो वैसा और अयोध्या की निवृत्ति होती है जो मौसमी लोग आपको बरगदाते हैं आपको पैसा देखते हैं कि इनके पास कैसा है कैसे भी छीन जाओ वो सब विद्या है, वो ठग विद्या असल में विद्या यही है जया तदत अधिगमय जिससे परमात्मा का अधिगम प्राप्त होता है उसका नाम विद्या है समत्कार का नाम जादू का नाम समाचार का नाम विद्या है ये ब्रह्म विद्या इसको बोलते हैं वेदांत विद्या ये अद्भुत बात है बोला क्या अद्भुत बात है संसार में जितनी पूर्तियां मानी जाती हैं या जितनी विद्याएं मानी जाती हैं वो अपने प्रमेय का साक्षात्कार करा के बनी रहती हैं वो बाधित नहीं होते और वेदांत विद्या ऐसी है कि जो अपने लक्ष्य का साक्षात करा करके स्वयं बाधित हो जाते प्रसन्न निरसने न प्रबंध ऐसा कोई मजहब नहीं है बना कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी विद्या को ही बाधित कर सकता हो तो अद्भुत स्वप्रका <laughs> oh. <laughs> शब्द को थोड़ा लंबा कर देना जैसे आपको है बोलना है ग्यारह नाम है बड़ी दूर से है चिल्ला लिया या छट से है बोल लिया उसकी जगह आप है को एक सेकेंड में नहीं एक मिनट में पूरा कीजिए। आपका मन एकाग्र हो जाएगा उतनी देर तक दूसरी कोई बात आपके मन में नहीं आ मन में जो संसार का कूड़ा कचरा भरा हुआ है आता घाटा लगता निकलता रहता है जरा आका लंबा करके आप बोलिए तो राम को राम बड़े दूर से न के राम राम राम राम गल्दी न करके राम ऐसे बोलिए आपके मन में एक आग्रता आ जाएगी अच्छा हैं कि आप सुख से व्यवहार कीजिए सुखम त्रिष्ठ सुखम गच्छर सुख से बैठो सुख से चलो सुखम भूष्वर सुखम बद सुख से खाओ सुख से बोलो चरण चरगति रक्षणयो हो आपके सारे व्यवहार में आपका जो सुख है वो प्रगत हो सुखम चर सुखम चर आप जो कुछ करते हो अपने आप को जाहिर करता हूँ ये व्यवहार जितना है वो अपने आप की अभिव्यक्ति है जब चेहरा आपका लाल हो जाता है तो मतलब ये है कि आपके भीतर आग लगी हुई है जब ऐसा बोलते हो कि दूसरा जल जाए तो कि तो खुद तो तो तो जल रहे हो तो दूसरे तो को तो जलाते हो मांग से कब हो जब अपने में कंगाली सूर्य रोशनी दे रहा है जैसे चंद्रमा चांदनी दे रहा है जैसे वायु प्राण दे रहा है वैसे आप लोगो को अपने व्यवहार से जीवन दान कीजिए ज्ञान दान कीजिए आनंद दान कीजिए और शांति दान कीजिए सुखम चरा ये बात कई बार आपसे कह चुका समाधि लगाने का नाम वेदांत नहीं है वैकुंठ में जाने का नाम वेदांत नहीं है नंगा होके घूमने का नाम वेदांत नहीं है वेदांत तो अपने सच्चिदानंद गहन आत्मदेवती अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति माने जाहिर रूप आनंद परमानंद सबोधस्तम सुखम चरा खाओ पियो हंसो बोलो सबसे मिलिए सबसे जुलिए सबका लीजिए नाव हाँ जी हाँ जी करते रहिए बैठिए अपने ठाव अपने स्वरूप में बैठे रहिए, और आपके कुएं में मीठा पानी है तो प्याऊ चलाते रहिए, आपके घर में दूध है तो आने वाले को पिलाते रहिए सुखम चरा वेदांत व्यवहार की वस्तु है, वो आंख करके नहीं होता है वो वैकुंठ में जाके नहीं होता है वो समाधि में घुसके नहीं होता है वो यज्ञशाला में बैठके नहीं होता है वेदांत वो है जो सड़क पर चलता है जो आपस में जाता है ये लोगों का ये जो ख्याल है कि वेदांत कोई ही व्यवहार से अलग ले जाने वाली चीज है ये पति पत्नी को अलग अलग कर देगा माँ बेटे को अलग अलग कर देगा ये धन और धनी को अलग अलग कर देगा ऐसा नहीं है सुखंचरा चरा सुखपूर्वक जो व्यवहार है वो देखो वेदांत में से निकलता है उसके लिए दो बात ध्यान में रखने के हैं। एक तो ये संसार क्या है और दूसरे तुम क्या हो दो बात बताने हैं इस श्लोक पर आप ध्यान दो तो इसमें तीन ही बात है एक तो ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है जो प्रपंच है ये क्या है और दूसरी बात है तुम क्या हो और तीसरी बात है तुम्हारा व्यवहार कैसा हो श्लोक को पकड़ लो यत्र यश्विदम भाति कल्पित रज्जु सर्पवतो यह है विश्व दुनिया क्या है आनंद परम आनंद सबूत स्वाम यह तुम हो और व्यवहार क्या है सुखं शरावहार है श्लोक में तीन बात कही गई आप किस्सा कहानी ही मत करिए बोला आपको किस्सा कहानी पढ़ने में चुटकुला पढ़ने में जो मजा आता है वो मजा आपको वेदांत पढ़ने में आवेगा पहले पढ़ाने की वेदांत सिखाने की रीति ऐसी थी बोला बहुत पुरानी एक व्याकरण पढ़ाने की रीति आपको 2000 हजार बरस पुरानी सुनाता हूँ महाभाष से मैं हूँ महाभाग से मैं लिखा हूँ पतंजलि ऋषि का जो महाभाग्य है उसके मूल में है पानी के न मुने सूत्र की व्याख्या है न मुने अभाव का बोधक न प्रत्यय होता है न हो जाता है रहे हैं कि जहाँ किसी के अभाव को समझाना हो वहाँ न जोड़ देना ओने की जहाँ अभाव का अभाव समझाना हो वहाँ न जुड़ेगा कि नहीं ये प्रश्न हुआ तो जैसे धन का अभाव कहना हो तो अधन बोलेंगे यदि अधन को अधन का अभाव बताना हो तो अनधन जुड़ेगा कि नहीं जैसे क का अभाव बताना हो तो आका बोलेंगे आ, आका माने दुख क माने सुख आका माने दुख अच्छा तो फिर जब फिर बोलना हो दुख है न दुख का अभाव ही बताना हो तो अनक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अनक बोलेंगे तो इस बात को समझाने के लिए आ, बोले अभाव शब्द से सब अभाव ग्रहण कर लेना कैसे तो, तो देखो क्या समझाते हैं तो जाती कोई बच्चा नहीं है महाभारत पढ़ रहा है 25 वर्ष की उम्र तो होगी होगी तो कैसे समझाते हैं कि एक थी वृद्धा तपस्विनी ये महाभारत के मूल में है बुहिया थी तपस्या करती थी बहुत दिन के बाद उस पर देवता खुश हुआ प्रगट हुआ बोला देवी वरमान तुम्हें जो चाहिए सो एक बार मांग लो तुमको ये कहीं बार मिलेगा दो तो नहीं बुढ़िया बहुत चालाक थी वो बोली कि मैं ये बार आपसे मांगती हूँ बुढ़िया हो गई थी वो बयान नहीं हुआ था उसका उसके और कोई नहीं था मैं ये बार मांगती हूँ कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से है अपने खास पोते को खाती पर बैठ के सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखू अब देखो बुढ़िया ने अपनी जवानी मांग ली कि नहीं है जवानी मांग ली ब्याह मांग लिया कि नहीं ब्याह मांग लिया अच्छा फिर बेटा मांग लिया कि नहीं का बेटा भी मांग लिया फिर बेटे का बेटा मांग लिया कि नहीं और बेटे के बेटा के लिए हाथी भी मांग लिया हैं अच्छा सोने का कटोरा भी मांग लिया और इन्हीं आंखों से देखू माने तब तक मैं जिंदा रहूं और हमारी आंख वाख बनी रहे हैं तो पहले पढ़ाने की पहले विद्या किस ढंग से सिखाते थे लोगों को इसका ये नमूना है खास व्याकरण के महाभाष्य में ये बात आई हुई है तो आप आओ ये जो वेदांत की बातें हैं वो कोई सातवें आसमान की नहीं है वो आपके घर घर गर घरौते की बात है तो कुछ चीजें तो होती हैं मानसिक वो आपको साफ मालूम पड़ता है कि ये मानसिक है थोड़ा विचार करोगे तब संबंध जितने हैं रिश्ते नाते चीजों के साथ भी और आदमियों के साथ भी बना संबंध ये सब के सब मानसिक है मेरा मेरा मेरा मेरा हीरा मेरा, मेरा, मेरा सोना कभी कभी तो मेरा नेता भी होता है वो मेरा नेता मिनिस्टर मेरा मिनिस्टर मेरा नेता और जो सिनेमा में काम करते हैं सिनेस्टार काफी नेता वो भी मेरे मेरे होते हैं पसंद होते हैं मेरी पसंद थे उनके साथ भी मेरा मेरा जोड़ लेते हैं तो ये संबंध जितने होते हैं दुनिया में ये मन से कल्पित होते हैं ये दुल्हा ये दुल्हेन ये मम्मी ये देदी, हैं? ये दोस्त हैं। ये सब के सब मन से माने हुए होते हैं इतना तो आप थोड़ा भी विचार करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आप ये शरीर कहां से लेके आए हो इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में इसका नाम आपको बता देते हैं संसर्गाभ्यास तो देखो कितना आप पहले सुनोगे संसर्गाभ्यास क्या होता है हाँ। कोई चीज आपके सामने आई हाँ हाँ तो एक बचपन की बड़ी गंदी बात याद है किसी के ब्याह में हम गए थे पर आपने उसमें बनारस में गाने वाली जो होते हैं स्त्रियां पांच पांच दस दस का झुंड होता है उनका दस दस का तो वो जाती है विवाह में वो बरात में नाचती गाती है वो विषया नहीं वो गाने वाले होते हैं। तो ये जो बराती लोग होते थे ना जवान मन चले वो उनमें से चुन लेते थे ये मेरी ये मेरी ये मेरी है ना और फिर आपस में और जब तक बरात में है तब तक वो आपस में बाद में बात करते थे ये दुनिया की दशा है इसको संसद का सिद्धांत में बोलते थोड़ी देर के लिए मिलना हुआ और उसको मेरा जो चीज मेरी नहीं है उसको मेरी मानकर जैसे आप बस में यात्रा करते हैं ये मेरी सीट है रेलगाड़ी में चलते हैं ना ये मेरी सीट है ऐसा है हम लोग यात्रा करते थे ना कभी पैदल उड़िया बाबा जी महाराज के साथ मैंने थोड़ी थोड़ी यात्रा की है और भानुप शहर से वृंदावन आया हूँ वृंदावन से ग्वालियर गया हूँ उनके साथ साथ लौट के आया हूँ तो साधु लोग पहले जाके किसी पेड़ के नीचे अपना बिस्तर रख देते थे और फिर दूसरे को आने नहीं देते थे ये मेरा पेड़ है हो ना और फिर प्रातः काल हुआ या दोपहरी तो बीत गई तो फिर बिस्तर उठा के वहां चले गए वहां से इसका नाम वेदांत में होता है संसर्ग संसर्गाभ्यास थोड़ी देर के लिए थोड़े दिन के लिए थोड़ी सी कोई चीज अपने संसर्ग में आ गई और उसमें अभ्यास हो गया कि ये मेरी है जो मेरी नहीं है पपाया विव संगमा ये हम लोग कैसे मिलते हैं कि जैसे कोई प्याऊ पर होटल में क्लब में रेस्टोरा में बस स्टैंड पर पार्क में कभी कोई मिल जाता है फिर चला जाता है ऐसे हम लोग इस दुनिया में मिलते हैं तो इतना तो आप बिना सत्संग के भी यदि सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात अब एक बात यह है कि जो सकल सूरत वाली चीजें मालूम पड़ती हैं वो है कि नहीं है उस तो संबंध तो सारे संसर्ग तो सारे कल्पित हैं संसर्ग संसर्गाग अब एक बोलते हैं उसको वेदांत की भाषा में अर्थाध्यास बोला ये वस्तु है ऐसा अध्यास आपको क्या सुना है क्योंकि आप लोग हल को तो जल्दी जो फल है ना उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उसकी जो सिद्धि का उपाय है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो जैसे गणित में आपको कोई गणित सिखावे तो इस संकलन का क्या फल होगा आप देख देखने किताब में लिखा हुआ है पवित्र श्रवण से पवित्रता आएगी, पवित्र मनन से आपको पवित्र वस्तु का ध्यान चिंतन होगा एकाग्रता आएगी और निधि ध्यास ऐसी आप बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएंगे तो आप श्रवण मनन निधि ध्यासन तो करेंगे नहीं और मान बैठेंगे कि आत्मा ब्रह्म है। बस इतने बड़े व्याख्यान का अर्थ यही है तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए जो विशेषता आनी चाहिए वो नहीं आ देखो एक सोना अलग चीज है आप लोग व्यवहार में देते ही होंगे और सोने को जानना और जानने वाला अलग चीज है ये मालूम पड़ता है सबको मालूम पड़ता है वर्थाभ्यास की बात आपको तो सुना जब तक सोना साकार हो के आपको दिखता है आपके हाथ में है आपकी तिजोरी में है आपने है बैंक आप में रख छोड़ा है साकार सोना जब तक आप देखते हैं देखते हैं तब तक आपकी स्थिति क्या है इस पर आप देखो असल में सोना क्या है आपके हाथ का कंगन जो है उसका नाम सोना है तो कंगन तो गढ़ के बनाया गया है ना उसका रूप हुआ वलयाकार आपके हाथ में पहनने के लिए है उसका नाम कंगन है उसमें गुण है वो आपकी हाँ शोभा को बढ़ाता है उसका एक मूल्य होता है सब ठीक है अब आप कहो कि कंगन ही सोना है का नहीं हार भी सोना है कुंडल भी सोना है तो सोने का आकार क्या है कसिली भी सोना है चूड़ा भी सोना है पिघला हुआ सोना भी सोना है इसमें सोना क्या चीज है जब तक आप सोने को कंगन के रूप में सिल्ली के रूप में चूरे के रूप में या द्रव के रूप में देखोगे तब तक तो आप उसके ज्ञाता चेतन उससे अलग रहोगे अब जरा सोने को निराकार बनाओ न कंगन है न सिल्ली है न चूरा है न द्रव है, है? इसमें से सोना कहाँ है क्या है ऐसी स्थिति में सोना को ले जाओ रासायनिक प्रक्रिया से जहां उसमें आकार नहीं मालूम पड़े आकार कल्पित होता है आकार माने सकल सूरत वो कल्पित होती है और सोना होता है तत्व अनारोपिता का कोई भी आकार सोने में आरोपित मत करो तब देखो कि निराकार जो सोना है निराकार सोने की जो सदरूपता है आकार के आरोपित होने से पूर्व वो आपके ज्ञान स्वरूप से भिन्न है कि नहीं है जब तक सोना साकार है तब तक वो आपके ज्ञान से अलग है और जब सोना का निराकार रूप देखेंगे तब वो आपके ज्ञान से भिन्न नहीं होगा इसको नोट करो बला ये समझने की रीति है साकारधीर ब्रह्मस्थी साकारधीर आत्मनि जावदस्थी जब तक आप अपने को देह समझते हो तो करो कि आप देह हो हड्डी मांस शाम के पुतले हो क्या आप आख कान नाक और खोडर हो क्या आप वासनाओं के पुतले मन हो क्या आप विचारों के अंबार बुद्धि हो आप हो क्या जब आप अपने को समझोगे निराकार यह आत्मा निराकार है तब आपको संपूर्ण विश्व का जो रहस्य है वो निराकार वालों पड़ेगा आप अपने आप को अपने आप को समझो सारे वेद पुराण हम लोग पुराणों को भी मानते हैं हो हम पुराण की प्रत्येक कथा का जो अभिप्राय है पुराण की कथा सो से होती है से तो वैसी कथा लिखने का क्या उद्देश्य है किस अभिप्राय से है कहीं जहर छुड़ाने के लिए होती है कहीं जहर को दवा बनाने के लिए होती है हैं? कहीं जहर को झूठा बताने के लिए होती है किस उद्देश्य से वो कहानी कढ़ी से होती है उसका उद्देश्य समझ में नहीं आएगा तो कहो के गोड़ा है और उद्देश्य समझ में आ जाएगा आख्यायिका विद्या तो तो वो विधि है कि परिसंख्या है कि नियम है ओह की जात लक्षणा है कि अजात लक्षणा है कि भागव त्याग लक्षण है सब समझ में आ जाएगा तो जब प्रश्वि दम भाती कल्पिता अपने चेतन स्वरूप में चिन्ह स्वरूप में ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये क्या है मतलब कल्पित है माने मनगढ़ कल्पित शब्द का बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ है मनगढ़ हमारे मन ने उसको गढ़ लिया है एक अद्वितीय वस्तु में ये दूसरी चीज कहा आ गई और अद्वितीय वस्तु आत्मा है अन्य नहीं है अब देखो आप एक निर्द्वंद्व का धारण कर दुनिया में कहीं अटकने लायक नहीं है जहां अटक जाते हैं ना है, ये ये इसमें न किसी का बाप दादा परदादा रहा है न किसी का बेटा नाती पोता रहा है एक सज्जन आए थे हमारे पास 75 बरस उनकी उम्र हो गई थी तो आप पचहत्तर वर्ष की उम्र को बड़ी कहना तो गलत है है ना? क्योंकि बयासी तिरासी वर्ष के तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हैं? हाँ हाँ और नब्बे नब्बे बान बान वे बरस के नेता हैं, सौ सौ बरस के सवा सवा सौ सव बरस के साधु हैं हाँ हाँ तो अब सत्तर पचहत्तर वर्ष की उम्र को बड़ी बताना तो ठीक नहीं है लेकिन उन दिनों उनकी उम्र पचहत्तर बरस की थी और उनकी पत्नी भी कोई बहत्तर तिहत्तर बरस की होंगे तो दोनों आके हमारे पास दुखी होने लगे मैंने कहा क्या बात है आ, आ, तो बोले कि अगर पहले ये नहीं रहेंगे तो हमारी क्या गति होगी अब वो रो कि अगर पहले ये चली गई तो हमारे लिए कोई सहारा ही नहीं बेटा बहू तो पूछते ही नहीं है इन्ही के सहारे तो हम जीते है ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे और महाराज दोनों दुखी तो इसका समाधान मैंने क्या निकाला मैंने कहा अच्छा तुम कुंडली ले आओ तो दोनों कुंडली ले आए तो मैंने खूब उलट पलट के उसको आठ घंटे घंटे भर देखा और देख के बताया मैं बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ तुम दोनों का शरीर 10-15 दिन के भीतर ही भीतर पूरा होगा और बिना दुख के उन्होंने है ना बिना दुख के दुख की कल्पना कर रखी थी हाँ सोचो बोला जिंदा है मजे में वो उनको खिलाते हैं वो उनको खिलाते हैं दोनों विचरते हैं वो पहले कौन मरेगा तो जो जिंदा रहेगा वो कितना दुखी होगा की होगा एक हमारा मित्र है वो अभी थोड़ी उम्र का है तो उसके कुंडली में मंगली ग्रह था मंगली मंगल, मंगल मंगल था तो वो कहता था कि हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पत्नी इतनी सुंदर हमारे मंगल है ये जल्दी मर जाएगी अब वो महाराज दुबला होने लगा उसका वजन घटने लगा चिंता से उसका दिमाग खराब होने लगा है तब मैंने कहा कि देखो ये कुंडली उंडली कुछ नहीं होती है ये सब झूठी है हैं। आ, और आ, उसकी कुंडली फाड़ के समुद्र में कटवा दे आ, दोनों मौज ऐसी बड़े मौज है फाड़ तो कुंडली क्या है कहीं आख्याय का विद्यासुद्य तो किसी प्रयोजन से है किसी मतलब से कुंडली होती है अगर तुम्हारे जीवन को सुखी रखने में सुखी रखने में वो सहायक हो तब तो ठीक है और कुंडली तुमको जिंदगी दुखी कर देती है।, है तो कुंडली दुखी होने के लिए नहीं बनवाई जाती है कुंडली सुखी रहने के लिए बनवाई जाती है डॉक्टर आवे जो छीक आई हो हमारी तो बात है रतनजी भाई को शायद याद होगी हमको एक दिन छीक आ गयी तो एक से बैठे थे वहाँ उन्होंने कहा वो स्वामी जी आपको तो बड़ा भारी जुकाम है हम डॉक्टर के पास ले जाते। चलते हैं। तुरंत तो उन्होंने फोन किया और अपनी मोटर पर बैठा के डॉक्टर के पास ले गए अब वो डॉक्टर महाराज ऑपरेशन में था वो सब बांध बूंध के और हाथ में ऑपरेशन तो में से निकल आया निकल के आके देखा हमको बड़ा भारी डॉक्टर सेठ के लिहाज से आया और उसने हमारी नाक देखी बोले नाक का छेद आपका छोटा है बस मैं अभी अभी ऑपरेशन हाँ कर देता हूँ और ये कमरे में इस कमरे में रहिए इस कमरे में रहिए और आपके सत्संगी लोग आएंगे तो यहाँ बैठेंगे दो तो तीन दिन में पांच दिन में छोड़ देंगे आपको अरे मैंने कहा बाबा नाग कट ही अब क्या होगा तो मैंने कहा कि हम हेमलता से रपंजी भाई से पहले सलाह कर लेंगे तब नाक का ऑपरेशन करवाए तो परसों का दिन तय हुआ कि अच्छा आज नहीं परसों आ गए वहाँ से। तो शाम को रतनसी भाई दूसरे डॉक्टर के पास ले गए कहा नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। वो तो छीक एक ही आई थी जो काम था न काम था टीवी थी कुछ नहीं हो <laughs> रतनसी भाई दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कह दिया नहीं नहीं ये कुछ नहीं है अगर कभी छेद छोटा होगा तो हम उसको बिजली के यंत्र से ठीक कर देंगे नाक कटवाने की कोई जरूरत <laughs> तो ये जो कल्पित अपने मन में जो हम लोग कल्पनाए जोड़ लेते हैं ना अद्भुत अद्भुत अद्भुत कल्पना तो देखो विश्व में तो न कहीं अटकने लायक है और न कुछ लटकने लायक है किसी के साथ लटको मत न तो मन में कुछ खटकने लायक है निर्भय निर्द्वंद जिधर चलोगे उधर परमात्मा है भाई ने परमात्मा है बाएं परमात्मा है सामने परमात्मा है पीछे परमात्मा है अवयम अभय जनक अप्राप्त हो वेदांत माने कहता है दुनिया कुछ नहीं है हो ये तुम्हारी कल्पना है भूत की कल्पना करो तो भूत आके खा जाएगा आपने वो सुना है हे भगवान और एक सज्जन पे प्यासे थे जंगल में घूमते घूमते घूमते एक ऐसे पेड़ के नीचे जाके बैठे जो कल्प था ठंडी तो हवा लगी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ एक सरोवर होता तो जरा हाथ मुंह धोके पानी पीते सो महाराज तुरंत देखा उन्होंने सरोवर है वहाँ तो जाके हाथ पांव धोया बोले अगर यहाँ कुछ